गजल सुनिए के साथ नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में सफलता का आधार मूल्य शिक्षा इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे आइए आज फिर से हम लोग जुड़े हैं एक नए विषय को लेकर जैसे कल हमने संस्कार बनाने की विधि को समझने की कोशिश की थी तो आज एक और थोड़ा सा हम लोग अपने आप को अपग्रेड करेंगे एक ऐसे विषय को लेकर आपके हाँ साथ जुड़ रहे हैं जिसमें खास हम लोग बात करेंगे अपने और दूसरों के संस्कारों की समझ तो ये शु... पूरा जो विषय है ये बहुत ही गहरा विषय है अगर आप इसको ठीक से समझ लें तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप जीवन जीने का जो कला है वो समझ जाएंगे क्योंकि जब तक आपको अपने संस्कार और दूसरों के संस्कारों का या स्वभाव का पता नहीं होगा तो आप डील ठीक से नहीं कर पाएंगे इसलिए बहुत ज़रूरी है अगर आप बिज़नेस डील करना चाहते हैं या किसी से रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं या फिर आप आ, किसी के साथ चलना चाहते हैं आगे बढ़ना चाहते हैं किसी संस्थान से जुड़ना चाहते हैं कुछ करना चाहते हैं सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो व्यक्ति के संस्कार आपके खुद के भी और दूसरों के भी तो इन दोनों की अगर गहरी समझ हो जाए आपको तो आप प्रॉपरली हर चीज़ को कर पाएंगे तो आइए समझते हैं इस बात को तो हमेशा की तरह आज हमारे साथ फिर से राजेश सर जुड़े हुए हैं बहुत बहुत स्वागत है राजेश भाई बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद आपका जी कैसे हैं आप बहुत बढ़िया बिल्कुल वेलकम तो चलिए आज इस विषय पर जैसे कि संस्कारों की बात चल रही थी तो अपने और दूसरों के संस्कारों की समझ ये विषय क्यों चुना आपने आपको क्या लगता है इस विषय पर क्यों बोलना चाहिए हाँ इस विषय पर हमें इसलिए बोलना चाहिए क्योंकि हम मनुष्य हैं और मनुष्य जो है वो अकेला नहीं रहता वो समाज में रहता है बिल्कुल बिल्कुल। चाहे हम परिवार में हैं समाज में हैं हम्म हम्म और जब हम एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं तो हमारा व्यवहार जो है हमारा जो बिहेवियर है वो हमारे संस्कारों से हमारी आदतों के ऊपर निर्भर करता है हुँ, हुँ। और अगर हम खुश रहना चाहते हैं तो हमारे आपसी संबंध भी बहुत अच्छे होने चाहिए लेकिन टकराव वहाँ पैदा होता है जब हमारी एक दूसरे से आते नहीं मिलती हैं यहाँ जिसे हम भारतीय कल्चर के अकॉर्डिंग कहें गुण नहीं मिलते एक दूसरे से क्योंकि इंडिया में कल्चर है अगर शादी भी करानी हो तो पहले पंडित जी को टेवा दिखाया जाता है और कहते हैं कि दो लोगों को सारी उम्र साथ में रहना है ताकि उनका जीवन जो है वो शांतमय हो खुशमय हो एक दूसरे को समझ साथ में चल सकें लेकिन उन कहते इनके टेवे को या उनकी कुंडली को कहते हैं हॉरोस्कोप को मिलाया जाना चाहिए ताकि अगर इनके <laughs> गुण मिलते हों और ये जीवन जो है इनका अच्छा बीते कल को जाके तलाक ना हो जाए लड़ाई झगड़ा ना हो और जिस काम के लिए वो दो आत्माएं इकट्ठी रहना शुरू कर रही थी जीवन को खुशी खुशी व्यतीत करने के लिए उसके लिए उल्टा ना हो जाए इसके लिए बहुत बहुत बहुत ज़रूरी विषय है राजेश जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि आज के समय में क्यों ज़रूरी है इस विषय पर आपने बोलना चाहा तो मैं चाहूँगा कि अब कैसे समझें कि दूसरे के स्वभाव और संस्कारों को कैसे समझें <laughs> दूसरे के स्वभाव संस्कार को समझने से पहले मैं समझता हूं पहले हम ये समझें कि कौन से संस्कार अच्छे हैं या कौन से संस्कार बुरे हैं इसके ऊपर ही बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है एक बहुत बड़ी बहस हो सकती है तो उसके कुछ हमने खुद ही चिंतन कर करके अगर आपको पसंद आए तो भाई ये कह सकते हैं कि ठीक है ये संस्कार अच्छा है या ये संस्कार या ये आदत जो है वो अच्छी है ये आदत जो है वो अच्छी नहीं है इसको हमें बदलने की आवश्यकता है कैसे कहेंगे तो पहला मापदंड तो ये है कि अगर मुझे वो पसंद है आई लाइक इट और मुझे उससे फ़ायदा हो रहा है और दूसरा न केवल मुझे फ़ायदा हो रहा है बल्कि मेरे इर्द गिर्द रहने वाले लोग मेरे परिवार में रहने वाले लोग जो मेरे साथी हैं मेरे दोस्त हैं मेरे समाज में रहने वाले लोग हैं मेरे संबंधी हैं उनको भी उनसे लाभ हो रहा है और दूसरा मापदंड कहेंगे कि जिनको बुद्धिजीवी ये कहें कि हाँ ये सही है क्योंकि कई बार समाज में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जैसे मान लीजिए समाज में सौ में से नब्बे प्रतिशत लोग हैं शराब पीने वाले हैं और अगर वो नब्बे प्रतिशत लोग ये कहें कि हाँ शराब पीना अच्छा है तो सही बात नहीं है क्योंकि बुद्धिजीवी जो लोग हैं इसको वो नकार देंगे वो कहेंगे शराब हमारे लिए अच्छी नहीं है क्योंकि उन्होंने उसको समझा है पढ़ा है पढ़े लिखे लोग हैं तो जब बुद्धिजीवी लोग इसको मानते हैं तो हम कहेंगे ये संस्कार अच्छे हैं और तीसरे संस्कार हमारी आदमी ऐसी होनी चाहिए जो हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी हों हमारी सेहत के लिए भी अच्छी हों और वो हमारी सेहत को अच्छा करें जैसे हमने अभी बताया कि शराब पीना सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है हु। लेकिन डेमोक्रेसी जहाँ बहुत ज़्यादा होगी बहुत ज़्यादा लोग पीते होंगे तो वो कहेंगे तो बहुत अच्छी है इसको तो पीना चाहिए बल्कि सबको ही क्या होना चाहिए पिलाना चाहिए तो मैं समझता हूँ ये मापदंड ले करके हम चल सकते हैं कि ये वाले संस्कार जो हैं ये अच्छे हैं और ये वाले संस्कार जो हैं वो बुरे हैं और जहाँ तक बात है कि हम कैसे समझें तो इसमें बहुत सारी थ्यूरीज़ हैं संस्कारों को समझने के लिए जैसे हमने पिछले कुछ एपिसोड्स में बात की कि कुछ संस्कार ऐसे होते हैं जो हमें बचपन से ही बाय बर्थ हमें मिले होते हैं वो हमें किसी ने सिखाए नहीं या किसी ने बताए नहीं लेकिन बचपन से ही हमारे में आ जाते हैं ऐसे भी संस्कार जैसे हमारी हम कहेंगे हमारी बुद्धिमत्ता जिसको हम इंग्लिश में हमारी मल्टीपल इंटेलिजेंस कहते हैं कि हमारे सीखने की विधि क्या है या हम कैसे लोग हैं जैसे हम बताते हैं कि आठ तरह की मल्टीपल इंटेलिजेंस होती है आठ तरह की बुद्धिमत्ता होती है जैसे कई लोग होते हैं उनमें वर्बल इंटेलिजेंस होती है कि वो पढ़ने से सीखते हैं सुनने से सीखते हैं और उनको सुनना या पढ़ना बहुत अच्छा लगता है दूसरे लोग होते हैं उनमें विजुअल इंटेलिजेंस होती है ऐसे लोग जो होते हैं उनको देखना बहुत अच्छा लगता है जैसे हम आजकल मूवीज़ देखते हैं यूट्यूब देखते हैं या अगर वो क्लास में बैठे होंगे स्टूडेंट तो उनको टीचर को देखना बड़ा अच्छा लगता है कि टीचर कैसा लग रहा है और वो कोई डाइग्राम बना रहा है तो वो डाइग्राम बनाने से समझ जाएँगे और ऐसे लोग जो हैं इस विधि से सीखते हैं और ऐसे ही अगर वो अपने प्रोफेशन में जाएँगे जैसे वो फोटोग्राफी में चले जाएं या पेंटर बन जाएं या ग्राफिक्स में चले जाएं तो ऐसे लोग जो हैं वो जिस विधि से सीखते हैं उसी प्रोफेशन में जाना उनको जो है अच्छा लगता है और ये बाय बर्थ होता है ऐसे कोई लॉजिक लोग होते हैं वो हर एक चीज़ में कारण ढूंढते हैं कि ये अगर अच्छी है या बुरी है तो क्यों है मुझे इसको सीखना है या नहीं सीखना है तो क्यों है मतलब हर एक किसी चीज़ को स्वीकार करने से पहले उनके मन में एक प्रश्न होता है ऐसे लोग साइंटिस्ट बन जाते हैं इंजीनियर्स बन जाते हैं डॉक्टर्स बन जाते हैं इस तरह इंट्रा पर्सनल पर्सनैलिटीज़ होती है बड़े शांत रहते हैं जैसे देखा होगा कई स्टूडेंट्स क्लास में चाहे आ, आगे बैठे हों पीछे बैठे हों हमेशा शांत रहते चुप रहते किसी ज़्यादा बात नहीं करते ऐसे लोग जो हैं उनमें स्परिचुअल इंटेलिजेंस होता है और वो भी साइंटिस्ट बन जाते हैं और वो साधु संत बन जाते हैं महान आत्माएं बन जाती हैं कुछ होते हैं जिनको हम कहते हैं इंटरपर्सनल पर्सनैलिटीज़ -personal ऐसे लोग वो होते हैं जिनको बातें करना बहुत अच्छा लगता है आप उनको जो भी कहो वो एक जगह बैठ नहीं सकते हैं जैसे कई क्लास में स्टूडेंट्स हो गए चाहे उनको आप आगे वाले टेबल पर बैठाओ चाहे पीछे बैठाओ वो हमेशा बातें करते रहेंगे ऐसे लोग जो हैं लीडर्स बन जाते हैं वो समाज सेवी बन जाते हैं वो काउंसलर्स बन जाते हैं और उनको अगर हमने कुछ सिखाना है तो उनसे बातें करके उनसे बातचीत करके हम उनको बहुत आसानी से सिखा सकते हैं लेकिन जो इंट्रा पर्सनल पर्सनैलिटी होती है वो सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं वो खुद का खुद ही सीखते हैं खुद ही पढ़ेंगे खुद ही कोशिश करेंगे और ऐसे सिक्स तरह की पर्सनैलिटी होती है जिनको हम कहते हैं वो म्यूज़िक इंटेलिजेंस होती है उनको गाना बजाना बहुत अच्छा लगता है गीत गाएँगे कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट बजाएँगे और उनका ये शौक़ होता है आप उनको नई भी सिखाएं तो भी वो उनको कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाना म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट अपने आप सीख जाएंगे ज़्यादा उनको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ऐसे कई लोग बचपन से ही गीत गाते हैं उनको आपको ज़्यादा कैसे हम गीत गाते हैं सिखाना नहीं पड़ता बस थोड़ा सा रिफॉर्म करना पड़ता है ताकि वो बहुत प्रोफेशनल जो हैं वो सिंगर बन जाएँ तो ऐसे कई तरह की पर्सनैलिटीज़ होती हैं ऐसे हमारे पास एक स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी होती है कि ये लोग बचपन से आध्यात्मिक होते हैं हुँ, हुँ, और सत्संग में जाना ध्यान करना मंदिर में जाना गुरुद्वारे में जाना चर्च में जाना मस्जिद में जाना उनको बहुत अच्छा लगता है और आध्यात्मिक किताबें पढ़ना और भगवान को याद करना पूजा पाठ करना उनको बचपन से ही अच्छा लगता उनको सिखाना नहीं पड़ता कि आपको जो है ये करना पड़ता है और एक और पर्सनैलिटी जिसको हम काइनेस्थेटिक कहते हैं ये लोग करने से सीखते हैं अच्छा, इसलिए अच्छा। स्कूल में कॉलेजेस में जो है, वो लैब्स बनी होती हैं लेबॉर्ट्रीज बनी होती हैं जैसे थ्योरी तो पढ़ाते हैं लेकिन ये लोग थ्योरी से नहीं सीखते हैं लेकिन जो वर्बल पर्सनैलिटी होती है वो थ्यूरी से सीख जाती है विजुअल पर्सनैलिटी देखने से सीख जाती है उनको आप करके बताओ उनको उनसे कोई लेकिन काइनस्थेटिक पर्सनैलिटी कोई भी चीज़ अगर सीखना चाहते हैं तो हाथों से करना चाहती है जिसको हम कहते हैं हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ प्रैक्टिकल करना चाहते हैं वो प्रैक्टिकल से सीखते हैं जब लेबॉर्ट्री में जाएंगे एक्सपेरिमेंट करेंगे तब उन्हें समझ लगे कि हाँ ऐसे करना पड़ता है आपने देखा होगा कई बच्चे होते हैं वो खिलौनों से खेलते नहीं हैं लेकिन उनको तोड़ेंगे मरोड़ेंगे फिर उनको जोड़ देंगे जैसे हमारे एक्टर्स हैं hmm. वो अपनी बॉडी से जो हैं एक्शंस करते हैं हमारे डांसर्स जो हैं प्लेयर्स जो हैं हमारे सारे ये काइनस्थेटिक पर्सनैलिटी में आते हैं जिसमें कि बॉडी की, की मूवमेंट ज़रूरी है जिसमें कि कोई ना कोई कार्य करना ये लोग कार्य करने से जो है वो सीखते हैं ऐसी हमारे पास जो है ये अलग अलग तरह की वैरायटीज होती हैं, लोग होते हैं हम उनको समझ पाते हैं कई बार हमें लगता है कि ये व्यक्ति गाना ही क्यों गाता है जैसे माँ बाप समझते हैं कि ये मेरा बच्चा ये गाना ही क्यों गाता है इसको मैथ पढ़ना क्यों नहीं अच्छा लगता मैं चाहता हूँ ये इंजीनियर बने लेकिन ये सिंगर बनना चाहता है बाप को समझ नहीं लगती कि दूसरों के बच्चे जो हैं वो साइंस में क्यों होश्यार और मेरा बच्चा क्यों नहीं उनको लगता है शायद ये पढ़ता ही नहीं hmm. लेकिन उनको ये समझ नहीं आती इनके ये जो गुण हैं ये जो संस्कार हैं ये जो आदत ये बाई बर्थ में होती हैं और अगर वो उनको उस फील्ड में जाने में सपोर्ट करें जो बाई बर्थ उनमें संस्कार या आदत होती है तो ज़िंदगी में बहुत आगे जा सकते हैं लेकिन केवल केवल उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत होती है तो ये एक तरह की क्लासिफिकेशन है किसी व्यक्ति के संस्कारों को समझने की दूसरा होता है जैसे रिश्तों में जैसे पति पत्नी का रिश्ता है या घर में एक परिवार में कुछ लोग रहते हैं एक दूसरे के संस्कारों को समझना कई लोग होते हैं वो बाई बर्थ बहुत इमोशनल होते हैं इमोशनल माना कि जिनका जो है वो आ, राइट ब्रेन बहुत एक्टिव होता है माना कि उनका माइंड बहुत इमोशनल होता है और अगर कोई व्यक्ति उनसे अच्छी तरह बात नहीं करे तो जैसे छुई मुई होता है ना पत्ते को हाथ लगाएंगे तो मुरझा जाते हैं तो अगर आप उनसे प्यार से बात नहीं करेंगे अच्छे शब्दों में बात नहीं करेंगे उन्हें अच्छी तरह अटेंड नहीं, नहीं करेंगे तो उनका चेहरा उतर जाता है बहुत उदास हो जाते हैं भले आप उनका काम नहीं करो फॉर एग्ज़ाम्पल वो किसी ऑफिस में जाएंगे किसी ऑफिसर से मिलते हैं ऑफिसर कहता है कि नहीं भैया आपका काम नहीं कर सकता लेकिन अगर वो र्यूड से बोलेगा तो भले काम नहीं किए र्यूडली भी बोला तो उदास हो जाएंगे दो दो तीन तीन दिन उदास रहेंगे किससे बात नहीं करेंगे अपसेट हो जाएंगे लेकिन अगर वही ऑफिसर उसको बड़े प्यार से अटेंड करता है उनको चाय पिलाता है पानी पिलाता है बड़े प्यार से बोलता है कि मजबूरी है मैं ऐसा है। तो वो समझते हैं उस व्यक्ति को उदास नहीं होंगे और इसलिए भी उदास नहीं होंगे कि उस व्यक्ति ने उसका काम नहीं किया लेकिन वो चाहते हैं कि हर कोई उनसे प्यार से बात करे और ऐसे लोग प्यार से ही बात करते हैं बहुत केयर करते हैं संभाल करते हैं आपने देखा होगा आपके परिवार में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जैसे एक माँ में ये नेचुरल गुण होता है अपने बच्चे की केयर करने का वो तो बात अलग है कि माँ में नेचुरल गुण होता ही है लेकिन बहुत सारे हो जैसे बड़े भाई बहन होते हैं कुछ भाई बहन ऐसे होते हैं अपने छोटे भाई बहनों का बड़ा अच्छे तरह ध्यान रखते हैं या फादर जो है वो हर एक बच्चे का पूछेगा अपने रिश्तेदारों को भी पूछेंगे न केवल अपने परिवार को बल्कि दूसरों को भी पूछेंगे और उनका ध्यान देंगे उनकी केयर करेंगे कोई बीमार हो जाएगा तो उनको पानी ला देंगे खाना खिलाएंगे उनके लिए दवाई ले आएंगे तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं इमोशनल पर्सनैलिटीज़ लेकिन इसके बिल्कुल अपोजिट एक और पर्सनैलिटी होती है जिसको हम कहते हैं काइनस्थेटिक पर्सनैलिटी ये लोग होते हैं इनको काम से मतलब होता है ये शब्द अच्छे नहीं बोलेंगे लेकिन अगर इनका काम हो गया तो ये कहेंगे सब ठीक है और इनको काम से मतलब होता है और ये अपने प्यार को कैसे जाहिर करते हैं शब्दों से जाहिर नहीं करते किसी को छुएंगे नहीं टच नहीं करेंगे हाथ से हाथ नहीं मिलाएंगे लेकिन उनके प्यार जाहिर करने का तरीका होता है वो दूसरे व्यक्ति का काम कर देंगे और ख़ुद भी वो वर्क ओरिएटेड पर्सनैलिटीज़ होती हैं और अगर एक ही परिवार में जो वाइफ़ एंड हस्बैंड है उन दोनों की पर्सनैलिटीज़ अलग अलग हैं तो उन दोनों को एक दूसरे की समझ नहीं आती एक व्यक्ति चाहता है काम होना चाहिए दूसरे व्यक्ति कहता नहीं अच्छे शब्द बोलो <laughs> उसको अच्छे शब्दों से मतलब है उसको काम से मतलब है तो दोनों को ये समझ नहीं आती है अगर उनके कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो क्या कारण है <laughs> तो ये पर्सनैलिटीज़ भी बाय बर्थ होती हैं तो एक दूसरे को समझना कि ये जो गुण हैं ये जो आदतें हैं जो संस्कार हैं उनसे बचपन में ही हैं और भी बहुत सारे मापदंड हैं जैसे हमारे होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं उन्होंने दवाई के हिसाब से व्यक्ति की पर्सनैलिटी को डिफाइन किया होता है हम्म हम्म वो कहते हैं कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको हम आर्सेनिक पर्सनैलिटी बोलते हैं इसको हुँ. हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो टाइप ए पर्सनैलिटी भी बोलते हैं इसको कहते हैं पर्सनैलिटी विद ए गोल्डन स्टिक इन द हैंड हु. ये वो लोग होते हैं जो अपने जिनको काम भी पसंद होता है लेकिन वो लोग होते हैं जिनको हर एक चीज़ टाइम पर होनी चाहिए जिसको हम कहते हैं हरी वरी एंड करी अपने काम से बहुत ज़्यादा मतलब रखेंगे टाइम से उनको पहुँचना अच्छा रहता है और बड़े परफेक्शनिस्ट होते हैं कि हर काम उनका जो है वो परफेक्ट होना चाहिए अगर परफेक्ट नहीं होगा तो वो थोड़ा सा उनका मूड ऑफ हो जाता है और दूसरों से भी वो एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरे भी ऐसे ही हों उनको हम कहते हैं आर सैनिक या टाइप ए पर्सनैलिटीज़ इसके अपोजिट होता है होमपैथी में उनको कहते हैं सल्फर पर्सनैलिटी ये वो लोग होते हैं जिनको कोई मतलब नहीं होता कि हम टाइम से पहुँचें या हमारा काम परफेक्शन से वो कहते हैं जैसा है चलता है चलते रहने दो और जो आर्सेनिक पर्सनैलिटी होती है बड़ी सफाई पसंद होती हैं बचपन में हमने सफाई का गुण होता है लेकिन सरफर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता मेले हैं कुचैले हैं कमरे में गंद पड़ा है उनके लिए सब ठीक है आराम से चल रहा है उनको ये पता नहीं लगता कि दूसरा व्यक्ति ऐसा क्यों बोल रहा है क्यों उसने मुझे ऐसे बोल दिया अरे सब कुछ ठीक ही तो है लेकिन दूसरा व्यक्ति जिसको सफाई पसंद है उसको ये समझ नहीं आता कि ये व्यक्ति रह कैसे रहे इतने गंद में कैसे रह रहा है इसको खिन नहीं आती इसको बुरा नहीं लगता वो एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं तो ये बहुत सारी विधियाँ हैं बहुत सारे तरीके हैं एक दूसरे को समझने के तो ऐसे हम एक दूसरे को समझ सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल चलिए बहुत ही अच्छा विस्तार से आपने बताया कि कैसे हम एक दूसरे के नेचर को समझ सकते हैं और अलग अलग पर्सनालिटी के बारे में आपने जिक्र किया और मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी डिस्क्रिप्शन आपने दिया बहुत ही अच्छा आपने विस्तार से बताया तो चलिए मैं चाहूँगा कि हमारे विद्यार्थी मित्रों को समझ में आ गया होगा अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग पर्सनालिटी होती है किसी को देखने से सीखना अच्छा लगता है किसी को सुनने से समझ जाते हैं किसी को बोलने से अच्छा लगता है और किसी को करके दिखाने से अच्छा लगता है तो वैरायटी ऑफ चीज़ें हैं वैरायटी ऑफ अलग अलग पैरामीटर्स हैं अलग अलग व्यक्ति की क्षमता है तो उन सारी चीज़ों को आपको थोड़ा सा स्टडी करते रहना चाहिए और जिस व्यक्ति को जिस तरह से अच्छा लगता है जिस भाषा में वो समझ पाता है जिस भावना से वो समझ पाता है जिस तरीके से जिस स्टाइल से वो जिस स्टाइल को वो पसंद करता है उन्हीं चीज़ों को आपको उसी तरह से लोगों के साथ डील करना आना चाहिए अभी बहुत सारे एक्टर्स होते हैं सबको सब एक्टर्स पसंद नहीं आएंगे किसका फेवरेट कोई है किसका फेवरेट कोई है तो ये भी हमारी जो है चॉइसेस भी अलग है तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप हर व्यक्ति की हॉबीज़ उसके नेचर उसके स्वभाव संस्कारों को थोड़ा सा जरूर समझ ले और फिर उसके अनुसार आप डील करते हैं तो उन्हें बेहद खुशी होती है और आपको दोस्ती करना या उनके साथ कुछ भी कार्य को करना होगा या सामाजिक सेवा करना होगा तो काफ़ी आसान हो जाता है चलिए राजेश जी थैंक यू सो मच बहुत ही अच्छा विस्तार से आपने बताया संस्कारों के बारे में और बहुत बहुत शुभकामनाएँ और जाते जाते मैं चाहूँगा कि एक छोटा सा मैसेज क्या कोट करना चाहेंगे वैसे फिर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करना चाहेंगे कि हम सबको स्वीकार करना सीखें क्योंकि जैसे आपने अभी समझा कि हर एक की आदतें हर एक के संस्कार अलग हैं बिल्कुल और बाय बर्थ होते हैं जैसे वैरायटी होती नेचर में नेचर में एक तरह के फूल नहीं होते हैं बिल्कुल, बिल्कुल एक तरह के फल नहीं होते हैं एक तरह के पेड़ पौधे नहीं होते हैं नेचर में वरायटी है इस तरह इंसान भी जो हैं जैसे उनकी शक्लें एक जैसी नहीं होती बल्कि वो एक ही परिवार में जन्मे होते हैं इस तरह की कई जुड़वा बच्चे भी होते हैं लेकिन उनकी शक्लें अलग अलग हैं इस तरह हमारे संस्कार अलग हैं लेकिन हमें क्षमता डिवेल्प करनी चाहिए अपने में आदत डिवेल्प करनी चाहिए कि हम एक दूसरे को स्वीकार करना सीख लें कि दूसरों के आदतों को दूसरों को संस्कारों को हम रिस्पेक्ट करें जब हमको स्वीकार कर पाएंगे उनकी रिस्पेक्ट कर पाएंगे क्योंकि नॉर्मली हमारी एक्सपेक्टेशन ये होती है जैसा मैं हूँ वैसा अगला बन जाए लेकिन बदलना बड़ा मुश्किल अगर मैं आपको कहूँ क्या आप अपनी आदमों को बदल लीजिए आपकी एक्सपेक्टेशन होती है कि दूसरा भी मेरे जैसा बन जाए जैसा मैं हूँ सामने वाला भी वैसा ही होना चाहिए लेकिन हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो वैरायटी हो सकती है अलग हो सकता है और अलग चीज़ भी अच्छी हो सकती है जैसे रंग जो हैं सात रंग कुदरत में बने हैं किसी को ब्लैक कलर अच्छा लगता है तो किसी को वाइट अच्छा लगता है जिसको व्हाइट अच्छा लगता है उसको समझ नहीं आती इसको ब्लैक क्यों अच्छा लगता है <laughs> और जिसको ब्लैक अच्छा लगता है उसको ये समझ नहीं आती इसको व्हाइट क्यों अच्छा लगती कि रंग तो सारे ही अच्छे हैं बिल्कुल बिल्कुल चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया और आशा करूंगा हमारे सभी विद्यार्थी मित्रों को अच्छा लग रहा है आज के इस एपिसोड में बस इतना ही और अपना और अपनों का ख्याल रखें इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं सलाम नमस्ते खमा गणिसा जय हिंद जय जै भारत ओम शांति सुनते रहो स्वामी है अंतरियामी मैं तुझसे क्या